महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व पंचविंशोध्याय संजय का ऋषियों से पांडवों उनकी पत्नियों तथा अन्यन्त्रियों का परिचय देना व सम्पावाच सतैह सह नरव्याघ्र भ्रतृभि भरतर्षभ राजा रुचिर आसांस चक्रे तदाश्रम ताप सही स महागै नानाधि समागत दृष्टम कुरुपते पुत्राण् पाण्डवान्दुभक्ष वैष् पाण जी कहते हैं जन्मेजय जब राजा धित्राष्ट्र सुंदर कमल के से नेत्रों वाले पुरुष सिंह युधिष्ठिर आदि पाँचों भाइयों के साथ आश्रम में विराजमान हुए उस समय वहाँ अनेक देशों से आए हुए महाभागत तपस्वीगण कुरराज पांडु के पुत्र विशाल वृक्ष वाले पांडवों को देखने के लिए पहले से उपस्थित थे ते अब्रतमेक्षा अब म कतम युधिठिर भीम अर्जुनऊ मऊच व द्रौपदी चयशस्विनी उन्होंने पूछा हम लोग यह जानना चाहते हैं कि यहाँ आए हुए लोगों में महाराज युधिठिर कौन है भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव और यशस्विनी द्रौपदी देवी कौन है चक्ष तथा सर्वास्ता मत संजयो द्रौपदी सर्वास्थान्यकुरु स्त्रीय उनके इस प्रकार पूछने पर सूत संजय ने उन सब के नाम बताकर पांडवों द्रौपदी तथा कुरुकुल की अन्य स्त्रियों का इस प्रकार परिचय दिया संजय उवाच य एस जाम बोन शुद्ध गौर तिंह इव प्रविध हचंडी राजय बोले ये जो विशुद्ध सुवर्ण के समान गोरे और सबसे बड़े हैं देखने में महान सिंह के समान जान पड़ते हैं जिनके नाच का नुकेली तथा नेत्र बड़े बड़े और कुछ कुछ लालिमा लिये हुए हैं ये कुे चि हैं अयम पुनर्मत्त गजेन्द्रगा प्रतप्तचाबी कर शुद्ध गौर पृथ्वायता सह पृथ्व दीर्घ बाहु मृकोदर पश्यत पश्यत मो मत वाले मत वाले गजराज के समान चलने वाले तपाए हुए सुवर्ण के समान विशुद्ध गौरवर्ण तथा मोटे और चौड़े कंधे वाले हैं जिनकी भुजाएँ मोटी और बड़ी बड़ी हैं ये भी भीमसेन है आप लोग इन्हें अच्छी तरह देख ले देख ले यस्वे सपाश्वे श्य महामान श्यामोजाम गज खेल गां पदमाजतापोर्जुन ए सभी इनके बगल में जो ये महाधनुर्धर और श्याम रंग के नव युवक दिखाई देते हैं जिनके कंधे सिंह के समान ऊंचे हैं जो हाथियों के यूतपति गजराज के समान प्रतीत होते हैं और हाथी के ही समान मस्तानी चाल से चलते हैं ये कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले वीरवर अर्जुन है कुंती समीपे पुरुषोत्तम तो यमा विष्णु महेंद्र मनुष्य लोके सकले समूहते यो न रूपे नबले नशीले के पास जो ये दो श्रेष्ठ पुरुष बैठे दिखाई देते हैं ये एक हि साथ उत्पन्न हुए नकुल और सहदेव है ये दोनों भाई भगवान विष्णु और इंद्र के समान शोभा पाते है रूप बल और शील में इन दोनों की समानता वाला दूसरा कोई नहीं है इयं पुनः पद्मदला यताक्षी मध्यम वजः किञ्चिद वस्पृशन्थि नीलोत्पलाभा सूर्यदेवतीव कृष्णाचिता ये जो किंचित मध्यम वय का स्पर्श करती हुई नील कमल जल के समान विशाल वाली एवं नील उत्पल की सी श्याम कांति से सुशोभित होने वाली सुंदरी मृतिमती लक्ष्मी तथा देवताओं की देवी सी जान पड़ती है ये ही महारानी ध्रुपद कुमारी कृष्णा है अस्या पार्थिव कनकोतमा भा ये साभा मृतिमती बसोबी मध्य स्थिता सागनीग्र चक्र आयुध्या प्रतिमास्त विप्रवरों इनके बगल में जो ये सुवर्ण से भी उत्तम कांत वाली देवी चंद्रमा की मूर्तिमती प्रभासी विजराजमान हो रही है और अब स्त्रियों के बीच में बैठी है ये अनुपम प्रभावशाली चक्रधारी भगवान श्रीकृष्ण की भहन सुभद्रा है इं च जाम्बूनद शुद्ध गौरी पार्थस् भार्भुजेन्द्र कन्या चित्रांगदा च नरेन्द्र कन्या जैसा सवर्ण आद्र मधुक पुष्पी ये जो विशुद्ध जाम्बूनद नामक सुवर्ण के समान गौरवर्ण वाली सुंदरी देवी बैठी है ये नागराजकन्या उलूपी है तथा जिनकी अंगकांति नूतन मधुक पुष्पों के समान प्रतीत होती है ये राजकुमारी चित्रांगदा है ये दोनों भी अर्जुन की ही पत्नियाँ हैं इम ससा राज चमूपते सह प्रवृद्धनोत्पलाम वर्णाम पस्परस कृष्णन सदानोजो वृकोदर से पिग्रहो गृह ये जो इंद्री, इंद्री वर के समान श्याम वर्णवाड़ी राजमहिला विराजमान है भीमसेन की श्रेष्ठ पत्नी है यह उस राज राजसेनापति एवं नरेश की बहन है जो सदा भगवान श्री कृष्ण से टक्कर लेने का हौसला रखता था यं चराग्यो मगधाधिपत्युता जरा जरा संधिश्रुत से यवीयसोमा द्रवती श्रुतः भारताचाम गौरी साथ ही यह जो चंपा की माला के समान गौरवर्ण वाली सुंदरी बैठी हुई है यह सुविख्यात मगन नरे जरासंध की पुत्री एवं माद्री के छोटे पुत्र सहदेव की भार्या है इंदेवर श्याम तनुस्थिता जैसा पर मही तले च भार् मता इसके पास जो नील कमल के समान श्याम रंग वाली महिला है वह कमल नैनी सुंदरी माध्री के ज्येष्ठ पुत्र नकुल की पत्नी है इम तो निष्ठ तुवर्ण कौरी रायता सुभद्राम भार्भिण द्रोणादिस्थ्य विरथो रथस्थिर यह जो तपाए हुए कुंदन के समान कांति वाली तरणी गोद में बालक लिए बैठी है यह राजा विराट की पुत्री उत्तरा है यह उस वीर अभिमन्यु की धर्मपत्नी है जो महाभारत युद्ध में रथ पर बैठे हुए द्रोणाचार्य आदि अनेक महारथियों द्वारा रसीहीन कर दिया जाने पर मारा गया था एता तुशी मंत सिरोहा शुक्लोत्तरी या नृराजपत् राग जोस्य वृद्ध से परम शताख्या इन सबके सिवा ये जितनी स्त्रियाँ सफ़ेद चादर ओढ़े बैठी हुई हैं जिनकी मांगों में सिंदूर नहीं है ये सब दुर्योधन आदि सौ भाइयों की पत्नियां और इन बूढ़े महाराज की सौ पुत्र हैं इनके पति और पुत्र रणवे नरवीरों द्वारा मारे गए हैं ये यथा मुख्य मुदा भावा दिज बुद्धिसत्वाह सर्वा भवदी परिपृक्ष नरेंद्र पत्न सुशुद्ध मत ब्राह्मण के प्रभाव से सरल बुद्धि और विशुद्ध अंतकरण वाली महर्षियों आपने सबका परिचय पूछा था इसलिए मैंने इनमें से मुख्य मुख्य व्यक्तियों का परिचय दे दिया है ये सभी राजपत्नियाँ विशुद्ध हृदय वाली है वै सम्पाणुवाच एवं थ राजा कुर्वृद्धवर्य समतस्त नरदेव पुत्रे पाप्रक्ष सर्व कुशलम तदा गु सर्वे स्वतापेशु वैसम ने कहा इस प्रकार संजय के मुख से सबका परिचय पाकर जब सभी तपस्वी अपनी अपनी कुटिया में चले गए तब कुकुल के वृद्ध एवं श्रेष्ठ पुरुष राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार उन नरदेव कुमार से मिलकर उस समय सबका कुशल मंगल पूछने लगे योधेशनिविष्टेश सुसन्निविष्टे यथार कुशला प्रेक्षत पांडवों के सैनिकों ने आश्रम मंडल की सीमा को छोड़कर कुछ दूर पर समस्त वाहनों को खोल दिया और वहीं पड़ाव डाल दिया तथा स्त्री वृद्ध और बालकों का समुदाय छावने में सुखपूर्वक विश्राम लेने लगा उस समय राजा धित्राष्ट्र पांडु से मिलकर उनका कुशल समाचार पूछने लगे इसी महाभारती आश्रम वास की आश्रवास आश्रम वास पर्वणी ऋषि प्रति जुधिष्ठिरादि कथन पंचविंशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रम वास पर्व में ऋषियों के प्रति युधिष्ठिर आदि का परिचय विषयक पच्चीसवा अध्याय पूरा हुआ